उलबी एक वक्त का किस्सा है एक बहुत ही खूबसूरत बादशाहत में एक बहुत ही खूबसूरत बेगम रहती थी वो खुश रहती थी पर उसकी कोई औलाद नहीं थी एक दिन जब वो अपने बाग में थी उसने फलक की ओर देखा और दुआ की मेरी अजीज बेगम मुतमईन रहो क्योंकि तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी या खुदा बहुत-बहुत शुक्रिया। तुम्हारा एक बेटा होगा, जिसमें मुरादे पूरी करने की सलाहियत होगी, उसकी हिफाजत करना। कुछ महीने गुजरे और एक शहजादी की पैदाइश हुई, और पूरी बात में कुछ नहीं अच्छा गई। दो साल के बाद, बेगम अपने परजंद को दरिया पर लेकर गई, हमेशा की तरह घुसल के लिए। उसे जरा भी घुमा� वह फ़ज़ूल ही बच्चे को तलाशती रही उसे तलाशने में नाकाम रही वशकों से भीगी आँखھें लेकर बादशाह को यह बुरी खबर सुनाने जाती है जबकि वह خानसामा इस से पश्तर ही बादशाह के पास पहुँच जाता है और उनसे झूठ फरमाता है जहाँ पना बेगम साहबा ने जान बूझ हमारे शहजादे को जानवरों के हवाले कर दिया उसका خून उनके लिभास पर फैला है परे तुमने हमारे फरसंद को जानबूझकर जानवरों के हवाले कर दिया तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बादशाह गुस्से के जनुन में पागल हो उठा, बेगम को मौत के जुर्म में सात साल जलावतन का हुक्म सुनाया, बिना खाने पीने के और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। पर खुदा ने बीबस बेगम पर रहम फरमाया, उन्ह शहजादा अब बड़ा हो गया था, एक बहुत ही सलीकीदार और खूबसूरत नाजवान बनकर, दूर बियाबान में अपने वालिदान से बहुत दूर जिनसे वो बेखबर था। कान सामी ने फैसला किया कि अब अच्छा वक्त है मुनाफा कमाने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चाचा की ख्वाहिश है कि तुम उनके लिए कुछ करो। हाँ � तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और मुराद मांगनी होगी एक खूबसूरत बादशाहत की जिसमें हो एक बहुत बड़ा किला जिसमें तुम बादशाह बनोगे और मैं तुम्हारा hakim कानसामी को और ज्यादा कालालच होता है मेरे प्यारे बच्चे अब तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और अपने लिए एक खूबसूरत <laughs>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 <laughs> मेरे पास हर शह है जिसकी मुझे तमन्ना थी अब बस एक ही शह बची है <laughs> शहजादे को मरना होगा क्योंकि अगर वो अपने वालिदान के बारे में जान लेगा तो मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी <laughs> वो उस लड़की से कहता है जिसे फौरन ही शहजादे को नींद में मार देना होगा वरना वो कत्ल कर दी जाएगी। मैं उसे नहीं मारूंगी। मैं हकीकत में उससे महबबत करती हूँ। ओ मार डालो उसे और तुम ये करोगी वरना तुम गायब हो जाओगी। देखो मैं नहीं चाहता कि उसके पालिदान के बारे में उसे पता चले और ये कि उसे मैंने चुराया था। अब या तो तुम मेरा काम करोगी या तबाह हो जाओग <laughs> मैं सुबह तुम्हारे आरामगाह में आऊँगा और उसे मरा हुआ देखना चाहूँगा <laughs> <laughs> मुझे मालूम था तुम ये नहीं करोगी मैंने सब कुछ सुन लिया था मुझे मुआवज़ करना मेरी जान मुझे अपनी और तुम्हारी जान का खौफ था अब वो अपने गुनाहों की कीमत अदा करेगा शहزادा ये मुराद मांगता है कि वो खान सामा एक काला कुत्ता बन जाए सुनहरे पट्टे के साथ और उसे खाने के लिए सिर्फ सुलगते कोई ले दिए जाएं। अब मुझे अपने वालिदान के पास वापस लौटना चाहिए। मैं तुम्हें उनके रूबरू इस तरह से नहीं ले जा सकता। इस तरह मैं तुम्हें फूल की शक्ल मिले जाऊंग वो सुत्ते को खींचते हुए अपने वालिदान की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत अरसा सफर करने के बाद वो अपने बादशाहत शहर में पहुंचता है। बाजार में अपने वालिदा की बदकस्मती का हाल जानता है उस जगह के लोगों से। वो रात को उस बुर्ज में पहुंचता है और एक सीढ़ी की मुराद मांगता है अपने वालिदान तक पहु مجھے اچھی خوراک مل رہی ہے اور میں مطمئن ہوں شکریہ عزیزہ بیگم یہ میں ہوں آپ کا فرزند میں بیابان سے واپس آ گیا ہوں جہاں اس ظالم خان سامی نے مجھے قید کر رکھا تھا وہ مجھے اگوا کر کے لے گیا تھا اور آپ پر جھوٹا الزام لگایا تھا میں آپ کو بچانے آیا ہوں آو میرے روحانی بیٹے خدا نے پھر سے میری دعا قبول کی ہے شہزادیں نے سبی ہرن لیے اور اگلی صبح قلعے کے فاتک پر دستک دی اس نے گزارش کی بادشاہ سے دربار میں ملنے کی اور انہیں توفے کی طور پر ہرن دینے کی شکریہ اے عظیم شکاری ان دو سو ہرنوں کا توفہ ہمیں قبول ہے عظیم شکاری تمہیں بدلے میں کیا چاہیے؟ بادشاہ سلامت بس ایک دعوت آپ کے اور آپ کے شاہ خاندان کے ساتھ वो खुद से एक मुराद मांगता है काश कोई बादशाह से इस वक्त मेरी वालिदा का जिक्र कर दे जहाँ पर ये बहुत ही मुबारक मौका है क्या हम कम से कम बेगम साईबा की सेहत का हाल दर्यावत कर सकते हैं और उन्हें ये दावत नामा भिजवा सकते हैं बहुत साल गुजर गए हैं कभी नहीं उन्होंने मेरे बेटे को जानवरों के हव क्योंकि मैं आपका बेटा हूं मुझे जानवर नहीं बल्कि आपका वो फरेबी खानसामा लेकर गया था मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं शहजादा मुस्कुराया अपने कुत्ते की तरफ देखा और एक मुराद मांगी कुत्ता खानसामा बन गया जो दर्द से चीख रहा था यह हकीकत है यह हकीकत है यह सब हकीकत है मैंने ही किया मेहरबानी करके मेरे आका मुझ पर रहम करो मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था تم میں ایک ظالم درندے ہو اسے فورن تیخانے میں قید کر دو اور اس طرح سبق سیکھ لیا گیا کہ لالچ بری بلا ہے اور شاہ خاندان اس کے بعد سلامتی سے رہنے لگا ہمیشہ کے لیے